शिवानंद स्मृति संग्रह गुरुदेव की स्मृति कथा श्री नोट बिहारी चट्टोपाध्याय उनकी प्रत्येक बात स्नेह तथा करुणा से सनी हुई थी गुरुदेव के विश्राम में बाधा उत्पन्न कर रहा हूं सोचकर तथा दो चार बातों के अनंतर मैं उनसे विदा लेकर चला आया आने से पहले मैंने कहा महाराज मैं तो दूर रहता हूँ जब तब मठ में आने और आपका दर्शन करने का मौका नहीं पाऊंगा, क्या मैं आपको चिट्ठी भेज सकता हूं? उन्होंने कहा अवश्य लिखना जब जो कुछ लिखने का प्रयोजन हो मुझे चिट्ठी से जताना मैं उत्तर दूंगा और मठ में आना और मुझसे मिलना जब ठाकुर की इच्छा होगी तब होगा असली बात है हर समय ठाकुर को पकड़े रहना वही तुम्हारे मन में प्रेरणा देंगे और पथ बता देंगे छुट्टी के अंत में मैं पटना लौट आया किंतु दीक्षा की बात घर में कहने का मुझे साहस नहीं हुआ आश्रम के सभी लोग जानते थे बहुत दिनों के बाद पिताजी ने मुझसे पूछा तो मैंने सारी बातें उन्हें बता दी। वह सुनकर वे प्रसन्न ही हुए थे दूसरे साल मैं मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तम रूप से उत्तीर्ण होने का समाचार देकर महापुरुष महाराज को मैंने चिट्ठी भेजी थी स्कॉलरशिप के रुपयों के में से पाँच रुपये प्रनामी रूप से भेज दिए उत्तर में उन्होंने बहुत आनंद प्रकट करते हुए भविष्य में परीक्षा में और भी अधिक उत्तम फल पाने का आशीर्वाद भेजा था उनका वह अमोग आशीर्वाद निष्फल नहीं हुआ इससे पहले उन्हें मैंने दो पत्र भेजे थे और उनका उत्तर भी आया था प्रत्येक चिट्ठी में उनका हार्दिक आशीर्वाद तथा क्रमशः श्री ठाकुर के प्रति भावी भक्ति विश्वास और प्रेम की वृद्धि होने की आश्वासन वाणी रहती थी 1928 सौ ईस्वी फरवरी मास के मध्य में काशी से मठ लौटने के मार्ग में महापुरुष जी तीन दिन के लिए पटना आए थे उनके आने से पटना के भक्तों में तथा आश्रम के लोगों में मानव धर्म की बाढ़ सी आ गई थी आश्रम किराए के मकान में था इसलिए उनके पास के एक भक्त के मकान में उनके रहने का प्रबंध हुआ था उस समय मुझे रोज ही उनका दर्शन मिलता था एक दिन तीसरे भर कालेज से लौटकर उनका दर्शन करने गया उस समय साढ़े पाँच बज गए थे वे अपने कमरे के सामने वाले आंगन में खड़े होकर एक साधु से बातचीत कर रहे थे अतः मैं पास जाऊँ या नहीं यही सोच रहा था इतने में देखकर मुझे उन्होंने पास बुलाया समीप पहुँच कर प्रणाम करते ही पास वाले साधु से उन्होंने हंसते हुए कुछ कहा बाद में जाना गया था कि उनका नाम स्वामी विश्वानंद है कई साल के बाद जब मैं विश्वानंद महाराज के पास गया था तब उन्होंने बहुत आनंद के साथ उस प्रसंग का उल्लेख किया था उनकी बातों में महापुरुष महाराज की मुझ अधम के प्रति अशेष कृपा की बातें ही व्यक्त हुई थीं। पटना में रोज संध्या समय महापुरुष महाराज आगत भक्तों के साथ बैठकर अनेक प्रकार के धर्म प्रसंग की बातें कहते और उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते थे उस धर्म चर्चा के समय एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा महाराज साधन भजन करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी इसका कोई प्रमाण या निश्चय है उत्तर में महापुरुष जी ने बताया प्रमाण और क्या है जिन लोगों ने इस मार्ग में चल फल पाया है उनकी बात पर विश्वास करना पड़ता है और हृदय से पुकारने पर उनकी कृपा मिलती है फिर प्रश्न हुआ यदि जीवन भर पुकारने पर भी कोई फल ना मिले उत्तर में उन्होंने कहा थोड़ा करके ही देखो ना यदि चेष्टा करके भी कुछ ना मिले तो मान लेना कि एक जीवन बृथा ही गया ऐसे तो न जाने कितने जीवन व्यस्त चले गए हैं इसी प्रकार का और भी विचार विनमय होता था उस समय वे बहुत ही सहज सरल और बालक की तरह हंसते हुए हर प्रश्न का उत्तर देते थे प्रश्न अवान्तर या निर्बोध की तरह होने पर भी वे किसी तरह का असंतोष प्रकट नहीं करते थे इस समय तो मेरे गले का एक ग्लैंड फूल सूझ गया और वह पक जाने पर डॉक्टर ने टीबी का संदेह किया फलस्वरूप हर एक प्रकार के चिकित्सा के लिए डॉक्टरों और अस्पतालों में निर्मित आना जाना लगा रहा इधर सामने ही आई परीक्षा की थी अध्ययन में बहुत ही बाधा पड़ने लगी यह ख़बर जताकर महापुरुष महाराज को मैंने पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने जताया उस रोग के लिए चिंता की बात नहीं है श्री ठाकुर की कृपा से वह अच्छा हो जाएगा और परीक्षा का फल भी अच्छा ही होगा वैसा ही हुआ भी तीन चार मास रोग के अनंतर गले का घाव सूख गया और परीक्षा का फल भी आशातीत हुआ यह खबर लिखकर उन्हें सूचित किया उत्तर में उन्होंने लिखा तुम श्री ठाकुर की कृपा से अबकी बार प्रथम स्थान पाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए को हु। जानकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ श्री ठाकुर तुम्हें दीर्घजीवी करे सद्बुद्धि दे और स्थित पवित्र रखे यही प्रार्थना है मेरा सुदृढ़ विश्वास है कि दुष्ट रोग से मुक्ति तथा परीक्षा में सफलता केवल श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हुई है मुझे सदा यही इच्छा रही है कि जीवन में मैं शिक्षक का ही काम करूंगा उन दिनों शिक्षकों का वेतन आजकल की तुलना में तथा अन्य कामों की अपेक्षा बहुत ही अल्प था और उन्नति भी बहुत देर में होती थी हमारी पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी इस कारण घर के लोगों की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं यह बात महापुरुष महाराज को लिखने पर उत्तर मिला शिक्षा संबंधी मार्ग में रहने की तुम्हारी इच्छा है यह तो बहुत ही अच्छी बात है इस मार्ग में उन्हें लेकर अच्छी तरह रहा जा सकता है विद्या की भी चर्चा होती है अनेक छात्रों को शुभ मार्ग में परिचालित किया जा सकता है अपना कर्तव्य तथा अन्य अनेकों के प्रति कर्तव्य का पालन भी किया जा सकता है इस मार्ग में उन्नति नहीं है ऐसा भी नहीं तो तुम श्री ठाकुर के आश्रित हो किसी और भी क्यों न जाओ तुम्हारे भीतर भक्ति विश्वास की कमी कभी भी नहीं होगी तुम्हें जब शिक्षा संबंधी मार्ग में रहने की इच्छा है तो अपने पिता को समझाकर कहो ये अवश्य ही सहमत हो जाएंगे उनके स्नेह प्रेम का क्या कहीं अंत है उनके आदेशानुसार पिताजी से कहने पर वे मेरे साधारण मार्ग से बीएससी पढ़ने में राजी हो गए और कॉलेज छोड़ने के साथ ही साथ कटक से रेवें रह्में, रेवेंसा कॉलेज में रिसर्च और शिक्षक का काम मिल गया वे प्रत्येक चिट्ठी में आशीर्वाद के साथ प्रेम पवित्रता और श्री ठाकुर के प्रति भक्ति विश्वास की वृद्धि के ऊपर अधिक जोर देकर लिखते थे उन्नीस ईस्वी की एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा इस उम्र में ब्रह्मचर्य और पवित्रता के प्रति विशेष दृष्टि रखनी चाहिए और भक्ति विश्वास तथा निर्भरता के लिए उनसे बहुत प्रार्थना करनी चाहिए वे ही तुम्हें उन चीज़ों को दे सकते हैं मांगने से ही वे मिल जाती है उन्होंने तुम्हारे हृदय में उन भावों को दिया है और उन्हें बढ़ा भी देंगे हृदय में अपने आप आवे आएगा मिल जाएगा खूब प्रार्थना करना 1930 सौ ईस्वी के मध्य में मेरे एक छोटे भाई को टाइफाइड ज्वर हो गया वह ढाई महीनों तक रोग भोगता रहा एक समय उसकी अवस्था बहुत ही खराब हो गई डॉक्टर लोग भी हताश हो गए थे घर के लोग आसन विपत्ति की शंका से अभिभूत थे सारी बातें लिखकर मैंने महापुरुष महाराज को पत्र भेजा उत्तर में उन्होंने लिखा तुम्हारे छोटे भाई को कठिन रोग हो गया है तुम श्री ठाकुर से प्रार्थना करो तुम बालक पवित्र और भगवत भक्त हो तुम्हारी प्रार्थना भी सुनेंगे उनकी कृपा से तुम्हारा भाई अच्छा हो जाएगा ब्रह्मज्ञ महापुरुष का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता रोगी की अवस्था क्रमशः सुधरने लगी और थोड़े दिनों में वह अच्छा हो गया अपनी छोटी मोटी बातें लिखकर भी कभी कभी मैं उन्हें पत्र भेजा करता था किंतु कभी उनमें असंतोष का आभास तक नहीं पाया प्रत्येक पत्र का उत्तर मिला और उसके साथ उनका आशीर्वाद तथा आश्वासन भी उन्नीस सौ ईस्वी की दुर्गा पूजा की छुट्टी में कॉलेज के छात्रों को साथ लेकर दक्षिण भारत के बहुत से शहरों में भ्रमण करने का मुझे मौका मिला था वहाँ के अनेक स्थानों में महापुरुष महाराज की स्मृति सम्मिलित है यह देखकर मुझे बहुत आनंद मिला उन बातों को जताकर उन्हें पत्र लिखने पर उत्तर मिला था तुम्हारा बेंगलोर से लिखा पत्र पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ श्री ठाकुर को इच्छा से श्री ठाकुर की इच्छा से तुम दक्षिण भारत के अनेक स्थान देख सके हो इससे भी मुझे विशेष आनंद मिला मद्रास मठ और स्टूडेंट्स होम देखा ना, बेटा मेरा शरीर बहुत ही खराब है तभी उनकी इच्छा अभी उनकी इच्छा है श्री ठाकुर तुम्हें अच्छे रखें और भक्ति विश्वास दे यही प्रार्थना है किसी समय कुछ कारणों से मेरा मन बहुत ही उदास हो गया था किसी तरह मन को शांत न कर सकने पर उन्हें लिख कर जताया उत्तर में उन्होंने अपने अट्ठाईस बारह तीस के पत्र में लिख भेजा तुम्हारा पत्र पाकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ तुम बालक हो तुम्हें अशांति किस बात की काम क्रोध के लिए वह इस उम्र में हुआ करता है उसके लिए चिंता मत करो वह सब देय और त्याज्य है यह जब उन्होंने समझा दिया है तब डर क्या है उनसे खूब प्रार्थना करना श्री ठाकुर प्रेम पवित्रता त्याग भक्ति और विश्वास के स्वरूप थे उनका चिंतन करते रहने से वह सब अपने आप दूर हो जाएगा श्री ठाकुर तुम्हें स्वस्थ रखे फिर पवित्र रखे यही प्रार्थना है एक चिट्ठी में तीस दस इकतीस उन्होंने लिखा था प्रार्थना करता हूं कि तुम बहुत विद्या बुद्धि प्रेम पवित्रता भक्ति विश्वास संपन्न हो सब प्रकार से उन्ही पर निर्भर रहो अवश्य ही रास्ता दिखा देंगे तेरह दस बत्तीस की चिट्ठी में उन्होंने लिखा था श्री ठाकुर की कृपा से तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा गुरुदेव की उस आशीर्वाद और आश्वासन की वाणी मेरे जीवन का मूल संबल है सत्यद्रष्टा महापुरुष का प्रत्येक शब्द ही सहज सरल संक्षिप्त और प्रभावशाली है कहीं भी शब्द भाषा के जाल में भाव या वक्तव्य विषय की अस्पष्टता अथवा विलुप्ति नहीं हुई है इसी कारण उनकी बातें अत्यंत मर्मस्पर्शी है